तव कथा मृतम तप्त जीवनम कवि जीवन कविड़ित्रवण मंगलम श्री मदादा जना कल हम लोगों ने जपर मनन प्रणाली में विराम दिया था एक सुंदर भजन के साथ ठाकुर भजन गा रहे हैं गाते गाते अर्जवाई दशा हो गई एक पंक्ति पर आखिर हो रहा है अर्थात बार बार रिपीट हो रही है कि आखिर में मैं देखूंगा हे मां दुर्गा तुम कैसे मुझे दर्शन नहीं देती हो इसके ऊपर गहराईस हम लोगों ने मनन किया था आज आगे बढ़ते हैं मैश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपास श्रद्धाया मे युक्त तमा मता आज का प्रसंग प्रारंभ करने के पहले मास्टर महाशय ने गीता के द्वादश अध्याय के दूसरे श्लोक का चयन किया अर्थ शब्दार्थ तो बहुत सरल है ललम हम इसका जरा लक्षार्थ में जाने का प्रयास करेंगे कह रहे कि मई आवेश भगवान अर्जुन को कह रहे हैं यह भक्ति योग है भक्ति योग का प्रश्न था अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं आप कृपा करके यह बतलाएं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है निर्गुण निराकार शुद्ध चैतन्य जिसके बारे में पहले आप कह चुके हैं उनको मैं अपनाऊ अथवा सगुण साकार के रूप में आपको अपनाऊ उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन है मैं आवेश जो मुझ पर युक्त होकर जो मैं आवेश मन जो मन को संपूर्ण रूप से मेरे साथ युक्त कर दिया है ये माम नित्यम उपासक इस बात जो लोग मेरा उपासना करते नित्य विशेष विशेष दिनों में या सुबह शाम ऐसी बात नहीं है नित्य जिनके स्मृति में नित्य जिनके मन में मैं करता हुँ, युक्त हुँ, और श्रद्धा या परम श्रद्धा के साथ आपात श्रद्धा के साथ परम और चरम श्रद्धा के साथ जो लोग इस बात मेरी आराधना करते हैं ते में युक्त तमाम मेरा मत तो यह है कि वे लोग मुझ में वास्तव में युक्त हैं और यही मार्ग भी श्रेष्ठ भक्ति योग का मार्ग तीन चीजें बहुत गुरुत्वपूर्ण है भगवान ने जो कही मास्टर महाशन ने आज के वर्णन के पहले इसको चुन लिया इस श्लोक को तीन इसमें कंडीशन है तीन बातें हैं तीन शर्त हैं एक तो मई आवेश दूसरी हो गई नित्य युक्ता और तीसरा है श्रद्धा परमोह या पर संक्षेप में जरा देख लें मई आवेश अर्थात मुझी में मन लगा कर यही साधकों का एक बहुत बड़ी गलती हमसे आपसे सबसे हो जाती है हम चाहते तो भगवान को जरूर है मगर मन हमारा ऐसे संसार में पड़ा रहता है इस संसार में अपने मन को संपूर्ण रूप से रखकर संसार के साथ अपने मन को बांधकर संसार में अपने मन को लगाकर मैं भगवान को चाह रहा हूँ मैं मंदिर जा रहा हूं सत्संग सुनने जा रहा हूँ कीर्तन में चला गया तीर्थ करने चला गया मगर मन भगवान के साथ युक्त नहीं है तो ये कंडीशन है भक्ति योग का एक कंडीशन भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग फिर हार गए और फिर हम लोग रोते रहते भगवान कृपा करो भगवान कृपा करो जरा उम्र हो जाए तो हम कहते बस भगवान और नहीं अब तुम मुझे अपने पास ले लो मानो कि भगवान यहाँ है नहीं भगवान ऊपर किसी लोक में है तो पहले चीज ये थी दूसरी चीज है कि नित्य युक्ता तो मन कहां लगता है फिर हम भगवान को मन क्यों नहीं दे पाते हैं क्योंकि रुचि नहीं है मन कहा जाता है जहां रुचि है जिन जिन वस्तुओं के साथ मेरा स्वाभाविक प्रेम है लगाव है रुचि है आकर्षण है उधर मेरा मन स्वतः चला जा रहा है फिर मन को बटोरकर मैं भगवान की तरफ लगाने का प्रयास कर रहा हूं फिर मन वहां से भाग जा रहा है दूसरी चीज कह रहे हैं कि नित्य अर्थात नित्य निरंतर मुझमे लगे रहे नित्य निरंतर अर्थात स्वामी विवेकानंद जी अम्बा स्तोत्रम के अंतिम पंक्ति में हमको सिखा रहे हैं सांबा शिवा ममागते सफल है अफलवाते तुम सफलता में भी मेरी मां रहोगी और जब इक्के दुखे घटनाओं में जीवन के किसी विशेष घटना में मैं असफल हो जाऊं विफलता में भी तुम मेरी माँ ही रहोगी अर्थात हर एक कंडीशन में ये नहीं कि जब मेरे जागतिक उन्नति की सीढ़ी तड़ तड़ करके चलती जा रही है सांप लूडो में हम सीढ़ी से ऊपर उठ रहे हैं तब ईश्वर को स्मरण किया युक्त रहे और जब सांप निगल गया नीचे गिर गया तब धत्तरी मैंने छोड़ दिया ये नहीं कने की नित्य युक्त तीसरी शर्त भगवान अर्जुन को सिखा रहे है कि श्रद्धा पराया परम श्रद्धा परम श्रद्धा श्रद्धा परम श्रद्धा में फिर पार्थक्य क्या है शंकर भाष्य कहिए या श्रीधर स्वामी के टीका में इस शब्द के ऊपर बहुत जोर दिया गया है परम श्रद्धा था जो तर्क से परे चला गया है पृथ्वी के इतिहास के पन्नों का अगर आप देखें तो आज तक भगवान के पक्ष में लाखों करोड़ों तर्क हो गए और भगवान के विपक्ष में भी लाखों करोड़ों तर्क हो गए एक आस्तिकवादी किसी नास्तिक को यह समझाने के लिए कि भगवान है लाखों करोड़ों तर्क दे सकता है मैं कुछ फायदा नहीं हुआ कोई नास्तिक लाखों करोड़ों तर्क ले सकता है दे सकता है क्यों भगवान नहीं है अपने पक्ष में उसमें भी कुछ फायदा नहीं है अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तर्क के द्वारा हम प्रतिष्ठित नहीं कर सकते किसी सिद्धांत को फिर तर्क क्या क्या हम करते हैं तर्क करते हैं मगर क्या हो गया पहले हम निर्णय ले चुके होते हैं तब हम तर्क करते हैं। अपने पक्ष में हम युक्तियां खड़ा करते हैं मैंने मान लिया कि ईश्वर नहीं है एवं ये तर्क नहीं हुई मैं अपने पक्ष को प्रतिपक्ष के समक्ष स्थिर रूप से इसको मैं रखने जा रहा हूं मगर तय तो मैंने पहले ही कर लिया कि ईश्वर नहीं है तो यह तर्क नहीं हुई खुले मन से अगर तर्क कोई करे तो फिर ठीक है पहले वो ईश्वर को नहीं मानता था अब तर्क के द्वारा जान गया अब वो ईश्वर पर विश्वास ही हो गया मगर धर्म के राज्य में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक द्वंद्व ही रहता है तो फिर ईश्वर पर विश्वास करने का आधार क्या है देखिए कुसंस्कार है अगर तर्क के द्वारा ईश्वर को प्रतिष्ठा नहीं किया जाए नहीं आधार है यही परम श्रद्धा जब परम श्रद्धालु है ये लोग किसी भी अवस्था में किसी भी तरह ईश्वर से मन को हटाएंगे नहीं ईश्वर के आस्तिक बोध पर दृढ़ चेता दृढ़ निश्चित मत के साथ रहेंगे तो इस श्लोक के साथ आज का वर्णन शुरू हो रही है उसी पांच मार्च का है अठारह बयासीवी रविवार नरेंद्र इधि भक्तों के साथ इसी लड़के को देख रहे हो यहाँ किस प्रकार से रहता है शैतान लड़का है जब बाप के पास बैठता है तो जैसे हवे के पास हो मगर यहां देखो ना जब चांदनी में घूमता फिरता खेलता है तब उसकी एक दूसरी ही मूर्ति होती है ये सब नित्य सिद्ध स्तर के है ये लोग कभी भी संसार में बद्ध नहीं होते थोड़ी वयस होते ही चैतन्य हो जाता है और भगवान की ओर चले जाते हैं ये संसार में आते हैं जीवों को शिक्षा देने के लिए इन्हें संसार की वस्तु कुछ भी अच्छी नहीं लगती ये लोग कदाचित कांचन में आसक्त होते हैं। कैसा तेज है देखा कितने व्याकुलता है इनमें जानते हो यहाँ के प्रति कितनी तीव्र श्रद्धा है ठाकुर अपने तरफ दिखा कर कह रहे हैं तीनों कंडीशंस जो गीता में अर्जुन को सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को पाठ दे रहे हैं या पर हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों शर्त खड़ी उतर रही है कह रहे कि इसके प्रति कितनी तीव्र श्रद्धा है इस श्रद्धा विश्वास का चर्चा बार बार हम सुनते चले आ रहे हैं बार बार सुनते चले आ रहे हैं पहले कठोपनिषद का जब क्लास हम लोग ले रहे थे तब हमने विस्तार किया था एक हिंदी में विख्यात दोहे के साथ क्या हम लोगों का कुछ नहीं होता है विख्यात दोहा है कुछ श्रद्धा कुछ विश्वास है कुछ शंका कुछ ज्ञान घर का रहा घाट का जो धोबी घर का सुवान तो हमारी आपकी हालत उसी धोबी के घर के कुत्ते की तरह है क्या विशेषताएं हैं उस धोबी के घर के कुत्ते में कुछ श्रद्धा है ऐसी बात नहीं कि अपने मालिक को नहीं मानता ऐसी बात नहीं है मालिक मालकिन दोनों को ही बहुत श्रद्धा करता है मगर कुछ है पूर्ण श्रद्धा नहीं है ठाकुर कितनी तीव्र श्रद्धा है कुछ श्रद्धा है 25 परसेंट कुछ श्रद्धा कुछ विश्वास है विश्वास नहीं ऐसी बात भी नहीं विश्वास भी उसको पता है कि मुझे खाना मिलेगा मुझको दो, दो, दो रोटी देंगे पूरा विश्वास है मगर साथ ही साथ कुछ शंका भी है अगर ना दे तो एक दिन जरा ज्यादा कपड़े हो गए थे गधे के पीठ में पोटली जरा बड़ी हो गई अब घाट में आकर धोबे बेचारा धो रहा है धो रहा है सोच रहा है कि और जरा कपड़े पूरा साफ कर लो उसके बाद खाना खाएंगे बारह बज गए एक बज गए कुत्ता बेचारा प्रतीक्षा कर रहा है। अब खाना खाने के बाद, बाद बाबू मुझको देंगे अब मालिक मुझको खाना देंगे मगर शंका तीव्र हो गई अगर खाना ना दे तो, तो क्या आज मुझको खाना नहीं देंगे विश्वास टूट गई शंका बढ़ गया वो तो भागते हुए चलाए घर में क्या वो मालकिन के पास जाऊँ फिर मालकिन खाना दे देगी मालकिन के पास खाना नहीं रहते धोबिन तो रोज वो जानती है कि मेरे पति देव जब जाते तो दो, दो रोटी कुत्ते के लिए भी ले जाते हैं तो घर में भी खाना वाना खा खो के बर्तन वर्तन मांज रही थी तब कुत्ता बेचार अपने मालकिन के पास पूछे हिलाता रहा गुड़ घुड़ गुड़ घूमता रहा घूमता रहा फिर देखा कि मालकिन भी खाना नहीं दे रही है फिर उसको पता चला रही यहाँ भी खाना नहीं है फिर सोचा करें, चलो चलो वहीं फिर चलते है खुरकुर खुरकुर करके भागते भाग गए अपने मालिक के पास धोबा के पास तब तक धोबा का भूख भी लगी थी दादा सो, सोचने लगा चलो कुत्ता तो घर ही चला गया होगा मेरी पत्नी खाना दे दी होगी तो मैं ही उसका हिस्सा भी मैं ही खा लो तो कुछ श्रद्धा कुछ विश्वास है कुछ शंका कुछ ज्ञान ज्ञान नहीं ऐसी बात मैंने, ज्ञान भी है मगर इन तीनों का कुछ फायदा नहीं हुआ क्यों वो जो शंका हो गया क्या हमारे आपकी भी यही हालत है मानो कि ईश्वर के प्रति प्रभु के प्रति भगवान के प्रति देवता के प्रति सब कुछ है मगर वो जो शंका हो गई डाउट अगर ना हो तो करे की कैसा तेज है कितनी व्याकुलता है देखा कित, इसकी यहां के प्रति कितनी श्रद्धा है देखा यह सुनते सुनते नरेंद्र उठकर चले गए हम आप अगर हुए होते सीना चौड़ा हो गया होता हाँ हमारे आपकी प्रशंसा हो रही है मगर वो उठकर चले गए सभा में केदार प्राण कृष्ण मास्टर इत्यादि अभी भी अनेक भक्त हैं। कुछ चर्चा चल रही है लॉजिक की उसकी वो संभव छोड़ के आगे बढ़ते हैं सभा भंग हो गई भक्त गण इधर उधर टहलने लगे मास्टर भी पंचवटी इत्यादि स्थानों पर टहल रहे हैं समय शाम के लगभग पांच बजे का होगा कुछ क्षण पश्चात उन्होंने श्री राम कृष्ण के कमरे की ओर आकर देखा कमरे के उत्तर की ओर के छोटे गोल में अद्भुत लीला हो रही है अद्भुत लीला हो रही है पंचम खंड में मदर्सन मस्ट महाशय से पूछा गया अच्छा यहां पर इस तरह से अपने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्णन किया है इसका भी कुछ मायने है क्या मास्टर कह रहे है कह है। रहे हैं कि वचनामृत में चार प्रकार के वर्णनों का समावेश किया गया है उनमें से कुछ है वर्णात्मक डिस्क्रिप्शन रानी रासमि का मंदिर कैसा है चादनी का वर्णन गंगा जी का वर्णन आंगन का वर्णन द्वादश शिव मंदिर का वर्णन कुछ वर्णात्मक वर्णन है कुछ लीलात्मक वर्णन है ये यह जैसे यहाँ पर अद्भुत लीला हो रही है जहां पर प्रभु का अवतार का विशेष लीला चल रही हो उस लीला के बारे में विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है थर्ड कैटेगरी है उपदेशात्मक वचना मृत का कुछ हिस्सा जहां पर भक्तों को उपदेश दे रहे हैं और कुछ तुलनात्मक गीता के साथ बाइबल के साथ तुलना कर रहे हैं भक्तों की फिर पूछा गया अच्छा इनको पढ़ने की क्या कोई अलग शैली वाक्य पूरा होने के पहले ही महा से लिखते हैं हाँ वो तो अवश्य है जहां तक वर्णात्मक वर्णन का प्रश्न है एकाग्र चित होकर अध्ययन हो करना चाहिए एकाग्र चित्त मानो कि वहां पर आप विराज कर रहे हैं ठाकुर के कमरे में ये है ये है ये है ये है ये है तो आपको कल्पना करना पड़ेगा कि आप भी ये कोने में बैठे हैं जहां जहां वर्णना हो रही है आज यहाँ चांदनी की यह है द्वारा शिव मंदिर का यह है बड़े मंदिर के हॉल का वर्णन चल रही है वहां पर एकाग्र चित होकर और लीलात्मक वर्णन जहां है वहां पर गंभीर ध्यान पूर्वक क्यों कहना उसी में रूप चिंतन लीला चिंतन व तत्व चिंतन का अवकाश मिलता है से कह रहे हैं जहां जहां पर भी इस लीला लीला लीला का लीला का वर्णन है ठाकुर के में उसको ध्यान करना चाहिए आग बनकर मान लो के गाइडेड मेडिटेशन हो रही हो उसमें रूप चिंतन अपने अपने मानस वेदिकाओं में हमको आपको आसन प्रदान करना पड़ेगा ठाकुर के रूप का रूप चिंतन लीला चिंतन लीला तो चल ही रही है पीछे तत्व क्या है से कह रहे हैं इस भावना को लेकर जब कोई लीलात्मक वर्णन का अध्ययन करे तभी वह लाभान्वित हो सकता है तीसरा उपदेशात्मक उपदेशात्मक वर्णन मास्टर वहां कह रहे हैं वचनामृत में कथामृत में जहां जहां ठाकुर उपदेश दे रहे हैं वहां पर इसके पाठक को खुले दिल से पढ़ना चाहिए माइंडेड होकर नहीं की मेरे, मेरे लिए नहीं है एक खुले दिल का परिचय देना पड़ेगा ताकि मेरे लिए भी है एज इफ इट्स अ डायलॉग बिटवीन यू एंड भगवान श्री खुले दिल से जब तक हम अपने साथ भगवान का एक संबंध इस बात स्थापित नहीं कर सकेंगे तब तक वचना मृत पर क्रम उस तरह लाभान्वित नहीं हो पाएंगे और कहने के जहां पर तुलनात्मक वर्णन हो गीता के साथ जैसे अभी हम लोगों ने देखा और भी आगे देखते देखते जाएंगे गीता के साथ मास्टर महाशय कहने रहे कि तुलनात्मक वर्णन भी मैंने लिपि जो की है उसे बुद्धि युक्ति से तो मेरे जीवन में तो यह नहीं है आज हम लोग ने जो देखा द्वादश अध्याय के दूसरा श्लोक वो तो हम लोग में नहीं हुई श्रद्धा परम श्रद्धा तो नहीं है नित्य युक्त वो भी नहीं है तो कैसे हम मैं फिर क्या हूं मैं सुपरफिशियल मोस्ट ऑर्डिनरी मोस्ट सुपरफिशियल ऊपर ऊपर तैर रहा हूं उसमें कुछ नहीं होगा तो यहां पर मास्टर महाशया के देख रहे हैं उत्तर की ओर छोटे वराम के बीच अद्भुत लीला हो रही है श्री राम कृष्ण स्थिर खड़े हुए हैं नरेंद्र गाना गा रहे हैं दो चार भक्त भक्तगण उपस्थित हैं, मास्टर गाना सुनकर आकृष्ट हुए है ठाकुर के गाने के अतिरिक्त ऐसा मधुर गाना उन्होंने आज तक कहीं भी कभी भी नहीं सुना था अचानक ठाकुर की ओर दृष्टिपात करते ही वे अवाक हो गए ठाकुर खड़े हैं खड़े हुए हैं निष्पंदन पलक के हिलती नहीं हिलती, हिलतीस निश्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है पूछने पर एक भक्त ने कहा महाशय इसी का नाम समाधि है मास्टर ने इस प्रकार पहले कभी भी नहीं सुना था न कभी देखा था अवाक होकर वो सोच रहे हैं भगवान का चिंतन करते हुए मनुष्य क्या इतना बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है न जाने कितना अधिक भक्ति विश्वास होने पर इस तल्लीनता संभव है यहाँ पर एक शब्द समाधि बहुत सुंदर शब्द समाधि दो शब्द के ऊपर वैसे तो हम सब जानते हैं समाधि शब्द के साथ परिचित नहीं ऐसी बात नहीं है पर क्या है समाधि पतंजलि योग सूत्र में हम बहुत सुंदरता के साथ पाते हैं पतंजलि ऋषि को कहते हुए स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एवार्थ इति समाधि क्या है समाधि समाधि एक अवस्था है समाधि एक दशा है जबकि स्मृति परिशुद्ध हो मनुष्य का या साधक का या योगी का या भक्त का जो स्मृति है वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है परिशुद्ध हो स्मृति परिशुद्ध हो स्वरूप शून्य अगर स्मृति परे शुद्ध हो जाए तो फिर उसका अवस्थान अपने स्वरूप में ही होगा तदा स्वरूप अवस्थानम नहीं तो दूसरा अवस्था में क्या होता है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र हम दूसरे इतर छोटे छोटे वृत्तियों के साथ एकाग्रता एकत्व अनुभव करते रहते हैं मगर समाधि की अवस्था ऐसी है जब हमारी स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य इति समाधि इसी को समाधि का दर्जा दिया गया यही समाधि की परिभाषा है बट अगेन फिर से हम एक और संशय की तरफ चले गए स्मृति परिशुद्ध क्या है मेमोरी शार्प मेमोरी नहीं स्मृति परिशुद्ध में फिर हम गीता में पाते हैं पंद्रहवे अध्याय पुरुषोत्तम योग के पंद्रहवें श्लोक के दूसरे पंक्ति में हम पाते हैं कि मत्त है स्मृति ज्ञानम अपोहनमच अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन मतः मुझसे ही मनुष्य में स्मृति मिलती है मुझसे ही मनुष्य में ज्ञान का प्रवाह होता है और मुझसे ही मनुष्य में अपोहन की अवस्था आती है अर्थात मैं ही हूं प्रकारांतर में मैं ही मनुष्य का स्मृति हूं मैं ही मनुष्य का ज्ञान हूं और मैं ही मनुष्य का अपोहन शक्ति हूं मगर ये स्मृति ये जो अंग्रेजी में मेमोरी बोलते हैं ये मेमोरी नहीं है मेमोरी से मेमोरी नहीं है भाषा की भी अपने सीमा बद्धता है मेमोरी नहीं फिर क्या है सेल्फ रिमेम्बरेंस अगर कहें तो नजदीक हो सकता है सेल्फ रिमेंबरेंस अपना रियल नेचर के बारे में याद करना इसी को शास्त्र में कहा गया आत्मबोध एक विषय बोध जागतिक ज्ञान जागतिक बोध और एक दूसरे आत्मबोध अपने बारे में अपने स्वरूप के बारे में जानना वही भगवान कह रहे हैं कि वही मैं स्मृति हूं मेमोरी नहीं मेमोरी तो अतीत में मैंने क्या पढ़ा था क्या संस्कृत में क्या लघु सिद्धांत कौमु में क्या पढ़ी थी बचपने में उसको याद करके करके टोलते टोलते -टो -टो वो मेमोरी हो गई ये सब वो नहीं है मेमोरी मेमोरी अपने स्वस्वरूप का ज्ञान सेल्फ कैपिटल सेल्फ रिमेंबरेंस या आत्मबोध फिर करके चिंतन मनुष्य में जो चिंतन है वह भी स्मृत ज्ञान स्मृति ज्ञान है वह भी मैं ही हूं यह ज्ञान अर्थात ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये ज्ञान नहीं ये वस्तु तो विषयों का ज्ञान नहीं ज्ञान अर्थात यह तो नॉलेज हो गई ज्ञान अर्थात विजडम स्वस्वरूप का ज्ञान तीसरे अपोहनम अपोहनम में कैसी शक्ति है मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक बल के विकास से होता है बाहुबल बुद्धिबल और आत्मबल बाहुबल बुद्धिबल से हम जागतिक उन्नति कर सकते हैं मगर जीवन में अगर परफेक्शन लाना है कंप्लीट मैन पूर्ण मनुष्य अगर बनना है जीरो डिफेक्ट कैरेक्टर अगर हमें लाना है तो बाहुबल और बुद्धिबल से नहीं चलेगा आत्मबल आत्मबल में क्या है अपोहनम अर्थात अपोहनम एक ऐसी शक्ति है जिससे कि हम अपने संशय का नाश कर सकते हैं दूसरा कोई कुछ भी मुझे बोले मन खराब नहीं होगा ऐसी अवस्था में मनुष्य अपमान का भय नहीं रहेगा कुछ डर नहीं रहेगा अर्थात अभय अवस्था को प्राप्त होगा अभय वो है अपोहनम क्योंकि मनुष्य के चरित्र में ये तीनों के तीनों में ही हूं तो ये कह रहे हैं कि इस लीला का सुंदर तत्व क्या है लीला चिंतन करके लीला चिंतन में मास्टर महाशय कह रहे हैं कि किसी के अंदर क्या रूप चिंतन लीला चिंतन और तत्व चिंतन तत्व क्या है स्मृति परिशु जब परिशुद्ध हो जाती है हमारी स्मृति की सेल्फ रिमेम्बरेंस में और कोई भी बाधक तत्व नहीं रह जाते तब हम अपने स्वस्वरूप में चले जाते हैं नीचे उतर कर फिर वो गाना गाना प्रारंभ करते हैं चिंत मम मानस हरि चित घन विवेकानंद जी अर्थात नरेन्द्र फिर गाना पकड़ते हैं इसका अर्थ हे मेरे मन हरि का चित घन व निरंजन रूप का चिंतन करो भगवान का चित घन सत्स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप सच्चिदानंद ये परमात्मा या ईश्वर या भगवान सत्स्वरूप है चित स्वरूप चैतन्य स्वरूप है तो कह कि धनी भूत चैतन्य की अवस्था का तुम चिंतन करो वे निरंजन है किसी भी अवस्था में अंजन कालिमा पाप कलंक उनको स्पर्श नहीं कर सकता वह मोहन मूर्ति भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने वाली आनंदमय मूर्ति कृष्ण भगवान की कैसे अनुपम ज्योतिमय है भगवान का इसमें लीला का वर्णन करते हुए यह गाना है इनको तुम गाने का अर्थ समझ समझकर हम कीर्तन तो कर लेते हैं संकीर्तन भी कर लेते हैं कीर्तन या संकीर्तन ही होता है मगर भाव अर्तन नहीं होता हम कीर्तन कब करते जब अकेले आप करें अकेले मैं कोई गाना गाऊं जिसमें ईश्वर की कीर्ति कीर्तन कीर्ति कीर्तन अगर हो जाए वह कीर्तन कहलाए और भक्त लोग कलेक्टिवली जब करें वो संकीर्तन एक सत्संग मगर तब तक कीर्तन और संकीर्तन का फायदा नहीं है जब तक कि की उस कीर्तिमान पुरुष का कीर्तन तनिक भी हम अपने जीवन में न उतार सके देखिए आगे अगले दिन 6 मार्च छुट्टी का दिन आज सोमवार तीन बजे दोपहर के समय मास्टर फिर आकर उपस्थित हुए ठाकुर श्री राम देव उसी पूर्व परिचित कमरे में विराजमान हैं। जमीन पर चटाई बिछी हुई है वर्णात्मक वर्णन चल रहा है वहां पर नरेंद्र भवनाथ हरि इत्यादि और भी कई भक्त विराजमान हैं। आज उन्नीस 20 वर्ष का वही लड़का फिर से उपस्थित है ठाकुर साहस्य वन छोटे तख्तपोष के ऊपर बैठे हैं और छोकरों के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक समय बिता रहे हैं मास्टर को घर में प्रवेश होते ही देखकर ठाकुर उच्च करने लगे और कहो उठे लो साला फिर से आ गया कहते कहते सभी लोग हंसने लगे मास्टर आकर भूमिष्ट होकर प्रणाम करके बैठे पहले पहले मास्टर प्रणाम करना नहीं जानते थे फिर हाथ जोड़कर खड़े खड़े प्रणाम करना सीखा क्योंकि अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी है ना, मगर आज पहले बार उन्होंने भूमिष्ट होकर प्रणाम करना सीखा है उनके आसन ग्रहण कर लेने के पश्चात श्री कृष्ण क्यों हंस रहे थे वही नरेंद्र को बतलाने लगे देखा अच्छा सुनो फिर एक कहानी एक मोर को एक दिन किसी ने किसी ने चार बजे अफीम खिला दी बस अब और क्या कहने रोज चार बजे आकर उपस्थित हुआ करता था अफीम का मोहतात जो लग गया ना ठीक समय पर अफीम खाने रोज चलाया करता था सब से मास्टर मन मन सोच रहे हैं ये तो ठीक ही बात कह रहे हैं घर जाता हूं तो रात दिन इन्हीं की ओर मन पड़ा रहता है फिर कब देखूंगा फिर कब देखूंगा, कब उनके पास जाऊं, यहाँ पर कोई जैसे खींच कर ले आता है मन होने पर भी अन्य स्थान पर जाया नहीं जा सकता यहाँ पर आना ही पड़ता है इसी प्रकार सोच रहे हैं इधर ठाकुर लड़कों के संग अनेक प्रकार के हंसी मजाक कर रहे हैं मानो कि वे इन्हीं के समवयस्को फे की लहर बढ़ने लगी मानो आनंद का हाट हो मास्टर स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे हैं सभी के अंदर आनंद की तीव्र लहर बह रही है इसमें भी तीन चार बातें जरा मनन योग्य है कह रहे कि ठाकुर से मास्टर महाशय से रहा नहीं जाता है यह कोई आइसोलेटेड या इक्का दुक्का बात नहीं है यह मास्टर महाशय को हटा दीजिए एक चरित्र को एक व्यक्ति को हटा दीजिए एक शिष्य को बैठाइए वहां पर एक साधक को बैठाइए वहां पर एक जिज्ञासु को बैठाइए वहां पर यह तीनों गुण अगर हमें आप में विराजमान है तो हम आपको यहीं पर बैठाएं हमारी आपकी भी दशा वही होगी अगर मस्ट महाशय के जगह हम माफ हुए होते प्रश्न हो सकता है कहा उस समय तो ठाकुर के पास कितने लोग थे कलकत्ता में हजारों लाखों लोग थे दक्षिणेश्वर में कितने आए चंद लोग तो आए हा उनमें ये तीनों के तीनों शर्त एक ही साथ परिपूर्ण नहीं हुई थी साधक नहीं थे लोग भले ही हो सकते हैं मगर साधक का दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया नहीं जिज्ञासु की वृत्ति से कभी वे वृत हो नहीं सके ईश्वर दर्शन के मार्ग पर कभी वे कदम नहीं बढ़ा पाए इसलिए बार बार कहने से भी उनका कुछ नहीं होगा तो क्या है जब हम लोगों ने विवेक चुड़मनी पड़ी थी शंकराचार्य ने बहुत सुंदरता के साथ सुंदर शब्दों का चयन सुंदर वर्णन सुंदर छंद में उन्होंने शिष्य की तीव्रता जब हो जाती है शिष्य में व्याकुलता जब चरम अवस्था में पहुंच जाता है तब गुरु के पास जाकर अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देता है यह कहते हुए कथम तेयम बब सिंधु में ते स्यु जाने स्युपाय न किंच भवाम प्रभु संसार दुख क्षतिमा तनुष्व संसार को क्या हमने आपने कभी दुख का आगार दुख का स्थान बोल के पाया है अनुभव क्या है क्या है जब धक्का लगा तब थोड़ी देर के लिए बच्चा रोया जब गुब्बारा फूट गया हाथ से तब रोया दूसरा गुब्बारा के कल्पना में मां ने पिताजी ने आश्वस्त किया कि बेटा रो मत कल तेरे को और बड़ा गुब्बारा देंगे इससे भी अच्छा चटकदार रंगीन गुब्बारा मिल जाएगा बच्चे के मन में प्रत्याशा कि और गुब्बारा मिलेगा एक गया तो क्या दो गुब्बारे मिल जाएंगे हसी में परिणित हो गया हमारे आपके जीवन में भी दुख कष्ट संसार को दुख के रूप में कब जानते हैं जब जरा धक्का लगता है मगर वो प्रक्रिया कमजोर होती है इतने कल्प, अल्प समय के लिए होती है कि तुरंत ही भर जाता है फिर हम कमर बात करने लग जाते हैं फिर सुख के पीछे अनुसंधान करने के लिए भागना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में अगर हम गुरु के पास जाए तो गुरु के पास इस जिज्ञासा को लेकर नहीं जाएंगे कि कथम तरयम भवसिंधुम ए तथ ये संसार कभी भी सागर के रूप में समुद्र के रूप में हमको आपको दिखी ही नहीं हा? कैसा दिखे गिरीश बाबू का एक बहुत सुंदर नाटक है नसी राम बोल के एक नाटक है उसमें गिरीश घोष एक गाना स्वरचित गाना लिखते हैं नाटक बहुत ही सुंदर नाटक थी कहते भगवान तुमसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमने सब कुछ दिया है मगर असली जा समय में बस मुझको तुम ठेंगा दिखा देते हो क्या गाना है पर बहुत सुंदर नाटक में पाये पोड़ी प्राणे धोरी यार की छाड़ो ए बार सौरल कोरे बोलो बंधु कैनो बाका व्यवहार गाड़ी दिले घोड़ा दिले चाका टीतार खुले नीले भोगेर वस्तु चौखे सामने छोड़िए दिले हाट मेला कोरे पैसा बेला देखा पैसा तो तुम्हारे पाव पड़ता हूँ पाव पकड़ता हूँ अब मजाक करना तुम छोड़ दो यारकी छो ये या बार यारकी अर्थात मजाक करना बहुत मजाक हो गया अब मजाक करना छोड़ दो क्या मजाक किया प्रभु ने हमारे आपके साथ एक संसारी मनुष्य के साथ गाड़ी दिले घोड़ा दिले तुमने क्या नहीं दिया मुझको सब कुछ दिया गाड़ी दिया घोड़ा दिया भोगेर वस्तु चौके सामने छोड़िए जितने प्रकार के भोग्य सामग्री हो सकते हैं सब मेरे सामने तुमने फैला दिया मानो की हाट बाजार हो हाट बाजार कैसे फैला दिया मगर खरीदने का पैसा नहीं है जेब ठन लाल अब तुमसे जो मैं पैसा मांगता हूँ पैसर वेला देखाओ कौला एक पैसा दाउना धार के सामने में बस देखता रहता हूं जिंदगी भर देख रहा हूं भोग्य पदार्थ है ये भोग्य पदार्थ है ये भोग्य पदार्थ है मगर मैं कुछ भी भोग नहीं कर पा रहा हूं जरा सा भोग किया मन भोग से विमुख फिर थोड़ी देर बाद भोग के लिए लाला फिर भोग के लिए पकड़ा फिर, फिर विमुख तो कंटिन लगातार भोग करने की इच्छा रूपी मन रूपी तुमने धन दौलत दिया कहा मुझको वही कह रहे हैं कि इस भांति अगर व्याग्रता पूर्ण चित्त को लेकर भक्त या जिज्ञासु या साधक गुरु के पास भगवान के पास जाए तो ही उसका होगा कहने की दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शन संसार में विषय भोग का त्याग बहुत दुर्लभ है कठिन है सबसे बड़ा कठिन अगर कुछ वस्तु हो दुर्लभ विषय भोग उसके बाद कठिन है दुर्लभ तत्व दर्शन भगवत दर्शन और भी कठिन है दुर्लभ है आनंद अवस्था उससे भी अधिक कठिन है आनंद की अवस्था मगर ये तीनों के तीनों इतने सहज सरल बन जाते हैं कृपया गुरु की कृपा अगर हो जाए भगवत कृपा अगर हो जाए ये तीनों के तीनों इतने सहज सरल बन जाते हैं कह के सहज अवस्था सब अर्थात वो आनंद अवस्था आनंद की अवस्था सबसे कठिन है यहाँ पर मास्टर महाश जाकर देख रहे हैं उपस्थित सभी के अंदर आनंद की तीव्र लहरें समुद्र के लहरें पूरी ऊंचाई या भरते हुए आगे जा रहे हैं। तो क्या हो गया अफीम खिला दिया अर्थात ईश्वर के पास अगर जरा सा भी दैवी उन्मेष के साथ दिव्यता पूर्ण भाव के साथ अगर कोई जाए जागतिक भाव के साथ जाने से नहीं होगा कंडीशन है यहाँ पर ईश्वर के देवम भूतवा देवम जज देवता बनकर देवता के तुल्य दिव्य होकर देवतुल्य शुद्ध होकर देवतुल्य पवित्र भरसक प्रयास करके पवित्रता को अर्जन करके तब देवता के समक्ष जाना देवता के पास उपस्थित होने से देवता की भावना तब आकर भक्त के अंदर उम्र पड़ती है अर्थात दिव्यता का अगर भाव हो जाए अब यहाँ पर भक्ति रसाम सुधा सागर में बहुत सुंदरता के साथ जीव गोस्वामी जी कहते हैं सब चीज के प्रारंभिक अवस्था अर्थात बाल्य काल में साधक हम आप जब साधक बने हैं प्रथम जब अनुष्ठानिक रूप से अपने आप को भक्त कहलाने के योग्य बने अर्थात गुरुमुखी वे गुरु प्राप्त किया अर्थात दीक्षा ली अनुष्ठानिक रूप से हा? उस समय हमारी ऊर्जा क्या हमने लगाया बहुत सुंदर ग्यारह श्लोकों में मनो की आत्मकथा या मोडस अपरणे मोडस कह दी उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने कहता काल चाहे मनुष्य का हमारे आपके बाल्य अवस्था हो तब भी ऊर्जा में बहुत थी वही ऊर्जा जीवन के अंतिम समय तक रहेगी तो जब आध्यात्मिक जीवन हमारा आपका शुरू हुआ जब हम द्विज कहलाए जायते शूद्र संस्कार जब हमारा आपका संस्कार हुआ कहीं भी कहीं भी अपने गुरु के पास जब लोग अपने मंत्र ली अनुष्ठानिक रूप से आध्यात्मिकता के साथ अपने आप को जोड़ा उस समय मेरी ऊर्जा की धर को थी मेरी ऊर्जा का मुख कहा था प्रयास थोड़े दिन हम लोग प्रयास करते हैं मगर उसके बाद प्रयास छोड़ देते हैं लगे नहीं रहते हैं प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा को बटोर कर एक दिशा देना पड़ता है श्लोको में है कि बस प्रारंभिक अवस्था में जो दिशा मिल गई यौवन काल में उसे दिशा ने गति को पकड़ लिया और इसी गति से चलते हुए मनुष्य अपने वार्धक्य अवस्था में ढलान से उतरेगा उसके जीवन में और कुछ अफसोस नहीं रहेंगे हाय हाय कहा गया मेरा जीवन ये हुआ अंगम गलितम पलितम मुंडम करते करते आखिर में जो है दस नमजातम तुंडम विद्वा गिर दंडम तथपि न मुंशति वाशा भोग की इच्छा और नहीं रहेगी कब अगर हम लोगों का आध्यात्मिक मार्ग का प्रारंभ ठीक हुआ हो प्रारंभ में ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा हमारे आपके पास है ऊर्जा को गति देने का प्रयत्न गुरु ने कर दे, ठाकुर कह रहे हैं वचनामृत में कि गुरु मंत्र बोले जय मोर मंत्र को देने के पश्चात करेरे शिष्य मन तेरा है मन तेरा अर्थात मैंने तो तेरे को दिशा दे दी हा? ऊर्जा तेरे पास है गति तेरे को हासिल करना है अब चुनाव मेरे पास है चुनाव आपका है चौस इज ऑफ आवर्स मुझे उस दिशा को प्राप्त करके वे उसको बरकरार रखना है या नाम के मात्र उस दिशा को अपनाना है या गति देनी भी है या गति नहीं देनी है कह रहे हैं कि मास्टर अबाक होकर अद्भुत चरित्र को अद्भुत लीला को देख रहे हैं मनी मन ही मन सोच रहे हैं क्या इनकी ही पिछले दिन समाधि हुई थी हाँ? आज देख रहे हैं अपने आप को चेतना के स्तर को किस तरह से बच्चों के स्तर तक ले आए उनको पता नहीं था कि मास्टर महाशय मास्ट, मास्ट अभी भी पता नहीं था कि इस तरह से अपने आप को नीचे शिष्यों के स्तर तक उतार कर सबके मन को बाध कर समाधि अवस्था में खुद चले जाते थे और साथ ही साथ उपस्थित भक्तों का भी मन ऊपर उठा दिया करते थे यही हर एक अवतार का यही अवतार तत्व है जरूरत पड़ने पर राम हाथ में धरोस बाढ़ लेकर बाली बद भी कर रहे हैं पत्नी वियोग में रो भी रहे हैं कृष्ण आपात दृष्टि में छल का भी आश्रय ले रहे हैं मगर इस सब के पीछे बाद में अगर कभी हम लोगों को मौका मिले तो अवतार तत्व के ऊपर जब चिंतन करेंगे तब हम पाएंगे कि समस्त अवतारों की एक ही कहानी है ठाकुर बोल कहते थे सब सियारों की एक आवाज जो भी हो तो यहाँ पर मास्टर महा सोच रहे हैं कि अच्छा ये ही क्या वे ही मनुष्य हैं जो पिछले दिन समाधि में मग्न हो गए थे प्रेमानंद में डूब चुके थे क्या ये वे ही व्यक्ति हैं जो साधारण मनुष्य के तरह आज व्यवहार कर रहे हैं कुछ देर पश्चात मास्टर महा फिर सोच रहे हैं क्या इन्होंने ही पहले दिन उपदेश देते वक्त मेरा तिरस्कार किया था क्या इन्होने ही कहा था साकार निराकार दोनों सत्य हैं? इन्होने ही क्या मुझे कहा था ईश्वर ही सत्य और सब संसार अनित्य है इन्होने ही क्या मुझे संसार में दासी के रूप में रहने के लिए कहा था क्या इनकी ही समाधि हुई थी फिर सोच रहे हैं आज के ऐसे व्यवहार से इन्होंने फिर मेरा जो मास्टर के अंदर गर्व था उसको कैसे तोड़ा तिरस्कार करते हुए कैसे तोड़ा पहले दिन में तो हम लोग जरा पीछे जाते हैं पहले दिन में क्या हुई थी घटना मास्टर महास जब आए ठाकुर के पास बातचीत करते करते कहता अच्छा बताओ तो सही तुम्हारी पत्नी कैसी है विद्याशक्ति अथवा अविद्याशक्ति बहुत ही ऑफ कोटेट वचनामृत का शब्द है ये मास्टर महाश कहते है जी अच्छी है भली है परंतु अज्ञान है श्री रामकृष्ण विरक्त भाव से और तुम बड़े ज्ञानी हो तो इसके ऊपर कभी हम लोगों ने गहराई से सोचा नहीं क्योंकि वर्णात्मक वर्णन के अंदर नहीं है यह भी ठाकुर की लीलात्मक वर्णन ही है लीलात्मक वर्णन जहां जहां होगा आप लोगों में से कोई कहीं सोच रहे थे तो महाराज की स्पीड तो बैलगाड़ी से भी गई गुजरी है आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं अभी तक सिर्फ तो कब खत्म होगा हम लोग कब अच्छा हम रहते हैं। तो योग लग जाएंगे जहां कहीं भी लीलात्मक हो तो उसको हम जरा गहराई से ले लेते हैं कहना कि विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति बहुत बड़ी बात हो गई भक्ति राज्य में बहुत बड़ी बात भागवत में हम चलते हैं भागवत में है कि मनुष्य एक ऐसी अवस्था में कि जहां द्वंद बचपने से बड़े होकर मरने के पहले तक मनुष्य एक है, द्वंद है, मनुष्य का कभी भी एकहरा व्यक्तित्व नहीं रहता सब समय द्वंद्व समास युक्त है व्याकरण में तो तत्पुरुष समास का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं मगर तत्पुरुष समाज कभी भी हम बन नहीं सकते हम आप बस द्वंद समास के ही एग्जाम्पल बने रहेंगे कर्मधारी समाज के एग्जाम्पल बनेंगे मगर तत्पुरुष समाज कभी नहीं क्या हूं? क्योंकि तो व्यक्तित्व कभी हुआ ही नहीं है करे मनुष्य के पास सब समय गुण दो दो है क्या सुख दुख विजय पराजय लाभ हानि पशुत्व देवत्व सब समय से ड्वेट सब समय से द्वंद से ही हम जुड़े हुए हैं क्या इसी बात ही सभी के अंदर विद्या शक्ति भी है शक्ति भी है अब जिसमें ये ज्यादा हो जाए उसका परिचय उसी से हो जाता है गाड़ी में बस में हम जा रहे हैं टैक्सी में हम जा रहे हैं उनको हम ड्राइवर साहब ही बोलेंगे उनका माली जी कभी नहीं बोलेंगे मगर वही ड्राइवर साहब जब हमारे आपके घर में जब मालीगिरी का काम कर रहेगा तब हम नहीं बोलेंगे अरे ड्राइवर जरा उस पौधे को लगा देना तो अर्थात मनुष्य का एक है, है में तमाम सारे काम कर सकता है मगर विद्या शक्ति विद्या शक्ति दोनों के दोनों डूइंग आस्पेक्ट में है अब ज्यादा जिसमें है उसी को बोल सकते हैं कि यह ज्यादा है या वह ज्यादा शक्ति क्या है शक्ति मानो कि धन है दौलत है संपद है ठाकुर कह रहे हैं कि विद्या शक्ति अविद्या शक्ति है। शक्ति धन दौलत है रुपए हैं, जिससे हम खरीद सकते हैं संपद क्या जिसके है? जिसके विनिमय एक्सचेंज कुछ किया जा सकता है विनिमय है रुपए देकर हम ये भी खरीद सकते हैं सौ रूपये आपको दे दिया गया आप ये खरीदिये चाहे वो खरीदे चाहे ये खरीदे चाहे वो खरीदे खरी विनिमय योग्य कुछ खरीद सकते हैं तो ये गुण ये शक्ति ये कुछ ऐसी है जिससे हम चाहे तो दुख खरीद सकते हैं चाहे तो सुख खरीद सकते हैं आनंद खरीद सकते हैं इसी को गीता में विद्या शक्ति को हम पाते हैं सोलहवे अध्याय में दैवी संपद और आसुरी संपद के संपद संपद से हम कुछ भी खरीद सकते हैं समस्या हमारे साथ यह है कि हम संपदों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं नतीजा क्या होता है जिस संपद से मुझे दुख मिलना है उस संपद को लेकर मैं आनंद खरीदने पहुंच गया उसे आनंद नहीं मिलेगा तो कह कि विद्या शक्ति या दैवी संपद इससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं या वह शक्ति है या विद्या विमुचित या वह शक्ति है वह धन है वह दौलत है वह संपदा है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अविद्या शक्ति वह है जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं नरक को कष्ट को इसको विस्तार से समझाया गया है हमारे सोलहवें अध्याय में वो अपने आप में बहुत साधकों के लिए गुरुत्वपूर्ण तो प्रकरण है दैवी संपद प्रकरण दैवी संपद प्रकरण में 26 ऐसे गुण है जो कि विद्या शक्ति के अंतर्गत है शुरू होता है अभय से आप लोगों में से गीता के जो लोग पाठक है आप लोग सोलभ अध्याय को पढ़ चुके हैं अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश य स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेषु ललोलुप मार्दव भ्री अचला पलम तेज क्षमा दृति शौचम अद्रोह नाता संपदम दैवी अभिजातस्य भारत हे अर्जुन भारत बोल के संबोधन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जान ले अच्छी तरह से 26 के 26 दैवी संपदों को अच्छी तरह से जान ले क्योंकि ये वे लक्षण हैं जिन लक्षणों को अपनाते वे मनुष्य इसी संसार में रहते वे आनंद का रस स्वादन कर सकता है यह संसार जो कि आज उसके लिए निरानंद का एक दूसरा नाम है इसी संसार में रहते वे इन 26 गुणों के ऊपर अभ्यास करते हुए इन 26 के 26 साधनाओं को सदते सदते इसी संसार में वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और मजे की बात यह है इस बार तुम लोगों का नहीं होगा गीत ये वचनामृत का अगर हम दूसरे तरह से पाठ करें प्रकरण सापेक्ष पाठ तो इन छब्बीस के छब्बीस गुणों का वर्णन वचनामृत में हम पाते हैं पांचों के पांचों भागों में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ फिफ्थ में ये 26 के 26 मानो के वचनामृत और कुछ नहीं है भक्तों के अंदर इन 26 गुणों का समावेश करने का दैवी संपद या जिसको विद्या शक्ति हम कह रहे हैं इस विद्या शक्ति का ताकि प्रचार व प्रसार हो सके यही मानो की वचनामृत की आत्मकथा है अभय अभय शब्द से हम अक्सर गलत अर्थ निकालते हैं आज हमारा नया प्र, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे तो ये दो चार शब्दों को लेकर आज यहीं पर समाप्त कर देंगे वैसे इस बार हम इस दैवी संपत प्रकरण को नहीं लेंगे उतना समय नहीं है बाद में कभी फिर कभी अगर ईश्वर इच्छा हुई तो हम हिंदी में पर्याय वाच शब्द के रूप में ले, ले लेते अभय अर्थात निर्भय मगर वैदिक संस्कृत में अगर आप वैदिक डिक्शनरी देखें और हिंदी डिक्शनरी में बहुत पार्थक्य उसमें अभय और सिनोनिम नहीं है सिनाभय और अभय निर्भय एक डकैत चोर उग्रपंथी बड़े बड़े लादेन साहब वे थे निर्भय उनमें निर्भय का अर्थ निकाला गया है भय उनके अंदर है मगर वे भय को अस्वीकारते हैं चोर के अंदर भय है डकैत के अंदर भय है मगर कुछ समय के लिए उसने जरा सा बहुत हिंसात्मक कर्म करने के पहले वो अपने भय को छिपाने के लिए भय को नकारने के लिए कुछ बाहर का चीज ले लेता है ताकि भय इसका छिप जाए अर्थात भय उसके अंदर है मगर भय को निषेध करने का भरपूर प्रयास कर रहा है तो अभयम सत्व संसु इसका मतलब ये नहीं है कि लादन में या दूसरे बड़े बड़े जो उग्रपंथी लोग होते हैं वे उन सब में दैवी संपद का पहला ही कंडीशन पूर्णमातराज है वे अभय उनमें नहीं है निर्भयता उसमें है अभय क्या है अभय एकदम भय शून्यता भय चार पांच प्रकार का है मृत्यु का भय मान हाने का भय पराजय का भय कुछ खोने का भय ये सब उसमें है ही नहीं किसी भी अवतार में कुछ भी भय नहीं है बुद्ध में नहीं है क्राइस्ट को हंसते हंसते सूलि पर चढ़ गए राम कहिए कृष्ण कहिए बुद्ध कहिए मोहम्मद साहब कहिए किसी में बुद्ध के जीवन के बचपन में आप लोगों ने जीवनी पढ़ी अंतिम दिन क्या हुआ एक गांव में आकर रहने लगे बिहार के गांव के सब लोग आके कहने लगे आज हमारे आके खाइए आज हमारे आके खाइए हमारे आके खाइए सबको पता चल गया था कि बनते का दिन बहुत कम हो गया है एक दिन उस गांव का सबसे गरीब आदमी जो था सबसे गरीब भिखारी कहले लीजिए दिनों का वो आके कहता है डरते डरते बनते आज हमारे यहाँ आठे क्या खाऊंगा इस बीच एक रईस बने कहा जाता है कहने प्रभु आज हमारे यहाँ मैं तो बोल चुका हूं किन क्या आज खाएंगे उनके अरे उसके पास तो कुछ है नहीं वो क्या खा, क्या खा, क्या खा, क्या खा, वो क्या क्या खाएगा अब तो खुद ही नहीं खा सकता है बे वो तो पता नहीं आज तो मैं उसे क्या खाऊंगा ठीक है तो कल कल के बाद में आज से नहीं बोलता हूं कला बोलना बुद्ध गए उसके पास खाने के लिए तो बुद्ध देव ने जो हामी भर दी कि हा मैं तुम्हारे यहाँ खाऊंगा इतना खुश हो गया इतना खुश कुछ घास के बीज उसको मिले घास के बीज को पीस कर पत्थर में पत्थर में पीस कर जरा सा आटा बना होगा जरा सा घास के बीज से घास बीज चूर्ण और जंगल से कुछ मशरूम उसने उठाया कुकुर मुत्ता मशरूम उठा के सब्जी पकाई क्या सब्जी पकाई होगी बेचारे ने नमक न तेल न मसाला और उसका एक छोटा सा घास के बीज के आटे का रोटी और उस मशरूम को उबाल कर नमक भी नहीं खिलाया परम तृप्त खाते खाते कहता है वो बनते ये तीता तो नहीं है नहीं नहीं मगर बहुत तीता तो वो जहरीला था पॉइजनस जो मशरूम हम लोग यहाँ पर खाते हैं, वो उसमें फोलिक एसिड होता है प्रोटीन और पॉइजनस मशरूम ऑक्ड आजकल तो सिल्वर स्पून टेस्ट करके हम देखते हैं अगर सिल्वर ऑक्जिलेट हो जाए काला हो जाएगा फोलिक ऑक्जिलेट नहीं बनता रिएक्शन नहीं होती इसलिए जो भी हो तो समय अंदर से पूरा जला जा रहा है बुद्ध देव का निकल आरह अपने कुठिया तक पहुंचे बुद्ध देव छट शुरू हो गए विषक्रिया शुरू हो गई सब लोग भागते हुए आए, इसके पास खबर गई कहने क्या हुआ आप चले आए आप अरे पहले क्यों क्या बोला ये था तीता था तो आपको नहीं खाना चाहिए था अब क्या होगा लोग क्या बोलेंगे मुझे बुद्धदेव फिर भी हंसते हंसते कहते हैं अरे तू तो चिंता मत कर तो, तो दूसरा सौभाग्यशाली मनुष्य अरे संसार में सब लोग बोलने लगे दूसरा सौभाग्यशाली कहा पहला सौभाग्यशाली माँ तो वो थी जिन्होंने सबसे पहले इस शरीर को दूध पिलाया था ऐसा मनुष्य रोज नहीं आते हजारों वर्ष के बाद ही ऐसा प्रबुद्ध मनुष्य आते हैं संसार में तो पहले तो वो थी धन्या माँ जिसने जिन्होंने इनको दूध पिलाया और उसके बाद तू धन्य है जिसने उसको अंतिम खाना खिलाया तो चिंता क्यों कर रहा है तो अवतारों में हम पाते हैं अभयत्व और साथ ही साथ ये अवतारों के साथ तस्मिन तेद अभाव जो लोग अवतारों के मनन में अवतारों के चिंतन में डूबे रहते उनमें भेद हो जाता है अर्थात अवतार के साथ ईश्वर के साथ इनका भेद नहीं रहता अर्थात उनके गुण मानव में प्रतिफलित हो जाता है उनके अवतारों के चरित्र का अभयत्व की के जीवन में प्रतिफलित होती है तो आज यहीं तक ओ शांति शांति शांति हरी ओम तत्सत श्री राम कृष्ण मस्त मस्त मस्त